मेरे पास आओ मेरे दोस्त एक किस्सा सुनो मेरे पास आओ मेरे दोस्त एक किस्सा सुनो कई साल पहले की ये बात है नमस्कार आज आपको एक बात बताता हूँ ये मत समझिएगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ या डरा हुआ हूँ मगर बात तो डरने वाली ही है यह किस्सा उन दिनों का है जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी करने के दौरान नैनीताल में रहता था नैनीताल में हमारा घर था ज्वाला कॉटेज और ज्वाला कॉटेज था आयारपाटा में आयरपाटा का अर्थ होता है अंधेरे जगह पहाड़ी में शायद तो आयारपाटा में हम रहते थे और शेखर भट्ट जी का घर था वो शेखर भट्ट जी ऊपर रहते थे और हमारे पास उनके नीचे के दो कमरे और एक बरामदा था और बरामदा सामने खुला हुआ था जिसमें कि मेरी नई नवेली मारुति वैन भी खड़ी होती थी और तब भी थोड़ी जगह तो बची जाती थी मारुति वैन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मारुति वैन का इस किस्से से बहुत गहरा संबंध है तो ये बात है दिसंबर की शायद या नवंबर के आखिर की मगर मुझे लगता है दिसंबर की ही होगी क्योंकि मेरे बच्चे यानी मेरी दो बेटियां आ, मेरे माता पिता द्वारा ले जाई जा चुकी थी क्योंकि जाड़ा भीषण पड़ता था और नवंबर में बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते थे तो बच्चों को यह होता था कि इतने जाड़े में उनको यहाँ क्यों रहना पड़े उनको या तो उनके नाना नानी ले जाएं या उनके दादा दादी ले जाएं तो इस साल जिस साल की यह कहानी है उस साल उनके दादा दादी शायद उनको आकर ले गए थे ऐसा मुझे याद आता है मेरी पत्नी बोलेंगी तो शायद कुछ फर्क हो जाए परंतु चलिए कहानी तो मैं सुना रहा हूं तो साहब बच्चे चले गए तो पत्नी के पास जाहिर है कि काम की कमी हो गई और मेरे पास आ, काम तो वैसे भी वहां ट्रेनिंग सेंटर में था तो ज्यादातर बैंक के लोग जानते ही होंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारियों के पास कितना काम होता है कर्मचारी मतलब वो जो पढ़ाने वाले होते हैं बाकी कर्मचारियों के पास तो बेचारों के ज्यादा काम होता ही होगा तो साहब क्या होता था कि हम लोग शाम को हाँ यहाँ पर यह बात बता दो साथ में मेरे साथ में मेरे सहयोगी इंस्ट्रक्टर बांगा साहब भी थे और इस जुर्म में बांगा साहब पूरी तरह भागीदार नहीं तो थोड़े बहुत भागीदार तो थे ही कि उन्होंने हम लोगों को एक आदत बता दी मतलब एक हम लोग ने पता लगाया उस आदत में वो हमारे सहयोगी थे ये नहीं कहूँगा कि बांगा साहब ने ही आदत डाली परंतु उन्होंने उसका पता ज़रूर लगाया था पता क्या लगाया था उन्होंने पता लगाया था कि वी के लिए वीडियो कैसेट नैनीताल के बाजार में एक दुकान में मिलते हैं और यदि वो वीडियो कैसेट हम लोग पांच रुपए में लाए तो उस वीडियो कैसेट को देख करके और अदला बदली करके अगली शाम को वापस किया जा सकता है बस अब तो होने ये लगा कि हम लोग वीडियो कैसेट लाने लगे और देखने लगे एक फिल्म थी उसका नाम था सेवेज हार्वेस्ट उस सेवेज हार्वेस्ट नाम की फिल्म में किस्सा यह दिखाया गया कि अफ्रीका के जंगलों में किस प्रकार से शेर एक परिवार पर आक्रमण करते हैं और उस परिवार की क्या हालत होती है मैं तो अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि यह फिल्म यूट्यूब पर है उपलब्ध और आप उसको जरूर देखें मगर मेरी कहानी का इस इस फिल्म से संबंध यह है कि एक दिन बांगा साहब ने यह फिल्म देख ली और उसके बाद कैसेट हमको मिल गया और हम लोग ने तय किया हम और पत्नी ने कि रात में आराम से बैठकर कर यह फिल्म देखी जाएगी तो साहब शाम को बैठे और फिल्म देखी गए दो ढाई घंटे की फिल्म रही होगी दस साढ़े दस बजे खाना वाना खाकर हम लोग आराम से बैठे हुए थे इतने में जब बत्ती वगैरह बंद हो गई तो एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज सुनाई पड़ी पहाड़ी जगहों पर रात के अंधेरे में गुर्राहट की आवाज कोई बहुत खास बात नहीं थी क्योंकि कुछ बिल्लियां लड़ती झगड़ती इधर उधर घूमती हुई हालांकि दिसंबर के जाड़े में बिल्लियों का लड़ना सुनना अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात थी मगर खैर तो साहब गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी हम लोगों के अंदर इतनी तो हिम्मत ना थी कि हम अपना दरवाज़ा खोलकर देखें अच्छा यहाँ पर आपको ये भी बता दो कि वो दरवाज़ा क्या था पतले पतले शीशे लगे हुए थे उस दरवाजे पर जिस पर कि हम लोग ने अपने कमरे की इज्जत ढापने के लिए कुछ पर्दा टांग दिया था तो बाहर से खड़ा होकर कोई कमरे के अंदर तो नहीं झाँप सकता था परंतु यदि कोई मजबूती से उस शीशे पर हाथ रख देता तो शायद शीशा अलग होकर गिर जाता है शर्मा कर और इसके साथ ही यह भी बता दो कि हमारे कमरे में एक खिड़की भी थी जो उस बरामदे में खुलती थी जो बाहर की ओर था जहां मारुति वैन खड़ी होती थी और उस खिड़की पर एक जाली लगी हुई थी एक शीशा था और एक जाली थी तो शीशा इसलिए हटा दिया था क्योंकि उस जाली से होकर के हमारे टेलीविजन का वायर यानी तार आता था जो ऊपर एंटेना तक जाता था अब यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि रात में शायद थोड़ी सी बर्फ पड़ी और ये उस रात नहीं पिछली रातों में बर्फ पड़ी होगी और वो तार भारी हो गया और उसने उस जाली को काट दिया तो अब आप समझ सकते हैं कि जाली कितनी मज़बूत होगी कि वो तार से कट गई तार के वज़न से हमारे मकान मालिक शेखर भट्ट साहब आकर उसको देख भी गए और थोड़ा बिगड़े भी हम लोगों पर कि आप लोगों को मतलब क्या है ये हम लोगों ने कहा साहब आप जाली लगवा देंगे कोई बात नहीं है अगर जाली कट गई है तो जब हम जाएंगे तो जाली लगवा देंगे मगर इस बात को बताने का तात्पर्य सिर्फ ये कि खिड़की में एक टूटी हुई जाली लगी थी और खिड़की और कमरे के बीच में वो खिड़की के शीशे वाले पल्ले थे गुर्राहट की आवाज़ सुनकर हम लोग अपनी अपने रजाई में दुबक गए और उस बात को कुछ तोज्जो नहीं दिया सुबह छः साढ़े छः बजे शेखर भट्ट जी की आवाज़ आती है अरे दरवाज़ा खोलिए श्रीवास्तव साहब अरे श्रीवास्तव साहब अरे आइए तो सही बाहर बिस्तर से निकलने में उस जाड़े की सुबह कितनी तकलीफ हो सकती है जितनी हो सकती थी उतनी उससे बल्कि कुछ ज़्यादा ही हुई होगी मगर हम खैर बाहर निकले अब चूंकि मकान मालिक साहब बुला रहे हैं तो हम गए बाहर भाई साहब क्या हो गया बोले अरे श्रीवास्तव साहब आपके दरवाजे पर रात में शेर बैठा था नहीं शेर बोले हाँ वो शेर सवा शेर वाला शेर नहीं शेर वाला शेर हम लोग ने पूछा कैसे पता आपको उन्होंने कहा देखिए शेर अकेला नहीं था शेर उसके साथ में उसका पूरा परिवार भी था शेर शेर नहीं बच्चे हम लोग ने कहा साहब ये कैसे पता उन्होंने कहा आइए आपको दिखाते हैं उनके घर के दरवाजे तक जाने के लिए एक लंबा सा रास्ता था उस रास्ते पर उन्होंने दिखाया कि शेर के पंजों के निशान और हम तो न समझ पाते परंतु उन्होंने ही समझाया देखिए ये शेर के पंजों के निशान हैं ये उसके शेरनी के पंजों के निशान हैं और ये उसके बच्चों के पंजों के निशान हैं अब हमें समझ में आया कि वो गुर्राहट क्या थी शेर शेरनी बच्चे हमारे बरामदे में आकर बैठे थे हम लोगों ने पूछा कि साहब शेर शेरनी बच्चे यहाँ तक क्यों आ जाते हैं बोले कि देखिए जाड़े का टाइम है शिकार में कमी मिलती है तो इसलिए वो शहर की तरफ आ जाते हैं और आपकी गाड़ी यानी आपकी मारुति वैन आज लगता है चली थी हमने कहा जी हाँ आज इसी से ट्रेनिंग सेंटर तक गए थे बोले उसकी जो गर्मी थी इंजन की उससे ये जगह उनको गर्म लगी और वो यहाँ पर आके बैठे उसके बाद बगल में लैंगडेल मैनर होटल था बोले कि वहाँ तक जाते हैं वो और वहाँ पर उन्होंने शायद दो कुत्ते मारे और वो चले गए हम लोगों ने सोचा कि शेर की मूर्खता हमारे लिए कितनी फलदायिनी हुई क्योंकि यदि शेर ने पीछे पलटकर देखा होता तो उसे दो आ, मैं ये तो कह सकता हूं मैं तो मुझे तो शायद वो छोड़ देता क्योंकि मेरे अंदर फैट ज्यादा है और आजकल तो शेर भी फैट से बचना चाहते होंगे कोलेस्ट्रॉल की बातें परंतु मेरी पत्नी को डेफिनेटली खतरा था जब मैंने ये चर्चा बांगा साहब से की तो बांगा साहब ने कहा कि आप फिक्र मत करिए शेर उनको छोड़ देता और आपको ही ले जाता क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल के खतरे के बावजूद फैटी चीज़ें पसंद की जाती हैं बांगा साहब की बात को तो टाल नहीं सकता सही ही कह रहे होंगे तो दोस्तों इस तरह से हम शेर का शिकार होने से बच गए मगर शेर की यादें हमेशा के लिए हमारे पास रह गई खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेसरम खा गया